मुंडकोपनिषद शांक भाष्य मुंडक तीन खंड एक आत्मसाक्षात्कार का असाधारण साधन चित्तशुद्धि पुनरप्य साधारण तदुपलब्धि साधन मुच्यते फिर भी उसकी उपलब्धि का असाधारण साधन बतलाया जाता है न चक्षुषा गृह्य ना पिवाचा नान्य तपसा कर्मणावा ज्ञान प्रसाद न विशुद्ध सत्व तथस्तु सम्य निष्कलम ध्यायमानः यह आत्मा न नेत्र से ग्रहण किया जाता है न वाणी से न अन्य इंद्रियों से और न तप अथवा कर्म से ही ज्ञान के प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है और तभी वह ध्यान करने पर उस निष्कल आत्मतत्व का साक्षात्कार करता है अपि नापि ना वाचा यस्ुषा ना गृह्यपूप्वान्ना गृह्यचाधेयवान्न चेदे ऋतरेन्द्रियपसाधन न तपसा, तपसा तथा गृह्य वैदिक होत्राद प्रसिद्ध नापि न ना किम पुनः तस् ग्रहणे साधन मितह क्योंकि रूपहीन होने के कारण यह आत्मा किसी से भी नेत्र द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता अवाच्य होने के कारण वाणी से गृहित नहीं होता और न अन्य इंद्रियों का ही विषय होता है तब सभी की स प्राप्ति का साधन है तथापि यह तब से भी ग्रहण नहीं किया जाता और न जिसका महत्व सुप्रसिद्ध है उस अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म से ही गृहीत होता है तो फिर उसके ग्रहण करने में क्या साधन है इस पर कहते हैं ज्ञान प्रसादेन आत्मावबोधन समर्थम अपि स्वभावन सर्वप्राणिनाम ज्ञानम वाह्य विषय राग आदि दोष कलुषित कलुषित अप्रसन्नम अशुद्धम सन्नाव बोधयति अपि विषय संसर्ग सन्नावोधय नापी आत्मतनिवादर्शन विलुितव सलि आदर्श नयनादर्शीलाद प्रसादीत स्वच्छ शांत अवतिष्ठते तथा ज्ञान ज्ञान की सी साधनाभूत बुद्धि के प्रसाद से उसका ग्रहण हो सकता है संपूर्ण प्राणियों का ज्ञान स्वभाव से आत्मबोध कराने में समर्थ होने पर भी बाह्य विषयों के रागादि दोषों से कलुषित अप्रसन्न यानी अशुद्ध हो जाने के कारण उस आत्मतत्व का सर्वदा समीपस्थ होने पर भी मल से ढके हुए दर्पण तथा तो चंचल जल के समान बोध नहीं करा सकता जिस समय इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से होने वाले रागादि आदि दो मल के दूर हो जाने पर दर्पण या जल आदि के समान चित्त प्रसन्न स्वच्छ अर्थात शांत भाव से स्थित हो जाता है उस समय ज्ञान का प्रसाद होता है तेना ज्ञान प्रसादे न विशुद्ध विशुद्धसत् विशुद्धातको योग्यो यस्मात् पश्यते ब्रह्मद्रष्टु यस्मास्म तो वर्जितं पश्य सत्यादि निष्कल सर्वयवभेदवर्जिम ध्याय सत्याधनवासृतक्रेन मनसा ध्यामि क्योंकि उस ज्ञान प्रसाद से विशुद्ध उस्ान्रस्य यानी शुद्ध चित्त हुआ पुरुष ब्रह्म का साक्षात्कार करने योग्य होता है इसलिए तब वह ध्यान करके अर्थात सत्यादि साधन संपन्न होकर इंद्रियों का निरोध कर एकाग्र चित्त से ध्यान चिंतन करता हुआ उस निष्कल यानी संपूर्ण अवयव भेद से रहित आत्मा को देखता उपलब्ध करता है शरीर में इंद्रिय रूप से अनुप्रविष्ट हुए आत्मा का चित्त चित्तशुद्धि द्वारा साक्षात्कार मेवम पश्यति जिस आत्मा को साधक इस प्रकार देखता है योड़ुरात्मा चेह्त येष प्राण चित्तमूतम प्रजान यस्ुद्धे विभत् स आत्मा वह आत्मा जिस शरीर में पांच प्रकार से प्राण प्रविष्ट है उस शरीर के भीतर ही विशुद्ध विज्ञान द्वारा जानने योग्य है उससे इंद्रियों द्वारा प्रजावर्ग के संपूर्ण चित्त व्याप्त है जिसके शुद्ध हो जाने पर यह आत्मस्वरूप से प्रकाशित होने लगता है ऐसोणु सूक्ष्मेत था विशुद्ध ज्ञानेन केवल न क्वासौ यस्मिन शरीरे प्राणो वायु पंच था प्राणपानदिभेदेश सम्यक प्रवेश तस्वीरे हृदय चेतसा गेय वह अणु आत्मा चित्त यानी केवल विशुद्ध ज्ञान से जानने योग्य है वह कहाँ जानने योग्य है जिस शरीर में प्राण वायु प्राण अपान भेद से पांच प्रकार का होकर सम्यक रीति से प्रविष्ट हो रहा है उसी शरीर में हृदय के भीतर यह चित्त द्वारा जानने योग्य है ऐसा इसका तात्पर्य है वह किस प्रकार के चित्त ज्ञान से ज्ञातव्य है इस पर कहते हैं दूध जिस प्रकार घृत से और काष्ट जिस प्रकार अग्नि से व्याप्त है उसी प्रकार जिससे प्राण यानी इंद्रियों के सहित प्रजा के समस्त चित्त अंतकरण व्याप्त है क्योंकि लोकों में केद्र से कीदृशे चेतसावेदितह प्राण सहेन्द्रियम अंतकरण प्रजा व्यान क्षेरमीव स्ने का प्रजा अंतक चेतनावत्त प्रसिद्ध लोके जस्मिश्चित क्लेादी मलभुक्त शुद्धे विभत्ये उक्त आत्मा विशेषेण स्वेनात्मना विभुवात्यात्म प्रकाशय वह किस प्रकार से चित्त ज्ञान से ज्ञातव्य है इस पर कहते हैं कि दूध जिस प्रकार घृत से और काष्ट जिस प्रकार अग्नि से व्याप्त है उसी प्रकार जिससे प्राण यानी इंद्रियों के सहित प्रजा के समस्त चित्त अंतकरण व्याप्त है क्योंकि लोक में प्रजा के सभी अंतकरण चेतना युक्त प्रसिद्ध है और जिस चित्त के शुद्ध यानी क्लेशादि मल से वियुक्त होने पर यह पूर्वोक्त आत्मा अपने विशेष रूप से प्रकट होता है अर्थात अपने को प्रकाशित कर देता है आत्मज्ञ का वैभव और उसकी पूजा का विधान या एवं उक्त लक्षणम सर्वात्मानम आत्म प्रतिपन्न सेवात्म सर्वावाप्तिलक्षण फल आह इस प्रकार जो उपर्युक्त सर्वात्मा को आत्मस्वरूप से जानता है उसका सर्वात्मा होने से ही रूप फल बतलाते हैं यम यमोक मनसा संविभाति विशुद्धसत्व काम है तेजा कामान तम तम लोकम जय तीताश काम तस्मात्मज झर्चे भूतिका वह विशुद्ध चित्त आत्मवेदता मन से जिस जिस लोक की भावना करता है और जिन जिन भोगों को चाहता है वह उसी उसी लोक और उन्हीं उन्हीं भोगों को प्राप्त कर लेता है इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला पुरुष आत्मज्ञानी की पूजा करे यम यम लोक पितादीलक्षण मनसा संविभाति संकल्पय मह्यमस्मी वा भवदीति विशुद्धसत्व जयते य काम कामान् संकल्पितान् काकता विदुषः सत्य विदुष सत्यसकलवाद आत्मज्ञानेन आत्मज्ञानन विशुद्धातक हर्चे पूजे पाद प्रक्षालालन शुश्रूषा नमस्कारादी भूतिकामो विभूतिमक्षु तथा विशुद्ध विशुद्धसत्व जिसके क्लेश क्षीण हो गए हैं वह निर्मल चि आत्मेद जिस पित्र लोग आदि लोक की मन से इच्छा करता है अर्थात ऐसा संकल्प करता है कि मुझे या किसी अन्य को लोक प्राप्त हो अथवा वह जिन कामना यानी भोगों की अभिलाषा करता है उसी उसी लोक तथा अपने संकल्प किए हुए उन्हें उन्हीं भोगों को वह प्राप्त कर लेता है अतः ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला पुरुष उस विशुद्ध चित्त आत्मज्ञानी का पाद प्रक्षालन शुश्रूषा एवं नमस्कारादि द्वारा पूजन करें क्योंकि विद्वान सत्य संकल्प होता है इसलिए सत्य संकल्प होने के कारण वह पूजनीय है इतर्वेदी वेदी वेदिय मुंडकोपनिषदभाष्य तृतीय मुंडके प्रथमा खंड